नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है आ लड़ाई आ मेरे आंगन में से जा लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क गाड़ी जब लाहौर से चली तो जल्दी में सवार हुए एक हृष्ट पुष्ट सिख मुसाफिर ने यह देखकर सुख की सांस ली कि ऊपर एक बर्थ पर काफी जगह खाली है कमीज की बाहें चढ़ा बिस्तर उठा उसने उधर फेंका और शेष सामान इधर उधर जमाकर वह बिस्तर खोलने ही लगा था कि उसके मन में आशंका पैदा हुई कहीं ये डब्बा कट ना जाता हो नहीं तो मेल में इतनी जगह कैसे खाली हो सकती है और बिस्तर खोलना छोड़कर उसने निचली सीट पर बिस्तर बिछाए आराम से लेटे दूसरे मुसाफिर से पूछा क्यों जी ये डिब्बा भटिंडा कट जाता है या सीधे दिल्ली तक जाता है जी भटिंडा कट जाता है दूसरे ने जो रंगरूप से मच्छी हट्टा लाहौर का कोई कसरती लाला दिखाई देता था लेटे लेटे उत्तर दिया सामने की बर्थ पर लाहौर के ही एक मुसलमान युवक का बिस्तर बिछा था पर वो अभी लेटा न था और आराम से बैठा सिगरेट पी रहा था कश खींचकर बोला नहीं जी ये गलत कहते हैं डिब्बा सीधा दिल्ली तक जाता है लाला जी को जैसे बिजली का तार छू गया उछक कर उठा और बोला दिल्ली क्या ये कलकत्ता जाता है आपको कुछ मालूम भी है महीना भी नहीं हुआ मैं स्वयं गया था और ये डिब्बा भटिंडा कट गया था महीना युवक व्यंग्य में हंसा मैं हफ्ता पहले की बात करता हूँ दिल्ली तक सोता गया था सोते गए थे लाला ने एक ऊं करते हुए सिर को झटका दिया क्यों एक भले आदमी को परेशान करते हो और फिर जैसे दूसरे यात्रियों को सुनाते हुए व्यंग्य से बोला फिर रोजपुर से आगे कभी बढ़े नहीं और खबर दिल्ली की देते हैं युवक का खून खॉल उठा सिगरेट खिड़की से फेंकते हुए बोला वाह रे रोज कलकत्ता जाने वाले शकल से तो घसियारा दिखाई है क्या कहा घसियारा तेरा बाप होगा युवक ने उत्तर में घूसा फेंका कुछ क्षण हवा में गालियों और मुक्कों का आधिपत्य रहा लाला यद्यपि नित्य महावीर व्यायामशाला में कसरत करने वाला था किंतु युवक का साहस उसमें न था इसलिए वो कुछ ज्यादा पिट रहा था तभी जब युवक के एक घूसे से वो डिब्बे की दीवार से टकराने लगा तो उसने वहीं पास पड़ी किसी मुसाफिर की सुराही उठाकर युवक के सिर पर दे मारी सिर फट गया खून बहने लगा किसी ने पुलिस को रिपोर्ट दे दी फिरोजपुर पहुंचते ही थानेदार गाड़ी में आ धमके और उन्होंने दोनों को वहीं उतरने का आदेश दिया पुलिस की शक्ल देखते ही लाला का जोश कुछ ठंडा हो गया लोगों ने भी समझाया कि आप लोग पहले से ही कम परेशान नहीं है अब आपका प्रोग्राम अलग खराब होगा झूठा सच्चा कोई भी सिद्ध हो परेशान दोनों होंगे घायल युवक मात्र सैर को जा रहा था उसे कोई जल्दी न थी वो उतरने को तैयार था पर लाला के काम का हर्ज होता गलती भी उसी की थी उसी ने ताना दिया था और सुराही भी उसी ने मारी थी उसने युवक से क्षमा मांग ली सिर आगे किया कि यदि सुराही उसके सिर पर मारकर भी उसे संतोष होता हो तो उसकी अपनी सुराही उसके सिर पर मारकर संतोष कर ले युवक का गुस्सा दूर हो गया उसने कपड़े बदले लाला ने अपनी धोती फाड़ उसके पट्टी बांधी पुलिस चली गई गाड़ी भी चल पड़ी क्यों जनाब ये डिब्बा भटिंडा कट जाएगा या सीधा दिल्ली तक जाएगा फिरोजपुर से चलती गाड़ी में बिस्तर फेंककर कर खासी अफरा तफरी में एक व्यक्ति सवार हुआ शक्ल सूरत से वो यूपी का कोई सुसंस्कृत मुसलमान लगता था जब उसकी सांसें दुरुस्त हुईं, तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उसने सिख मुसाफिर से यह प्रश्न किया जो बिस्तर खोलना भूल कर कौतुक देखने लगा था पुनः बिस्तर खोलने का प्रयास करते हुए सिख मुसाफिर ने कंधे झटककर लाला की ओर संकेत किया जो पिटपिटाकर फिर लेट गया था और बोला मुझे कुछ नहीं मालूम इनसे पूछिए लाला पहले ही जला बैठा था सांप की भांति फुंकारा क्यों अब तेरा सिर फोड़वाने का इरादा है क्या बिस्तर बिछाना छोड़कर सिख ने कहा क्या मुझे भी नामर्द समझ लिया है जो सिर फोड़वाकर लेट जाऊंगा उठा के गाड़ी के बाहर न फेंक दूंगा सिर फोड़ने वाले को नामर्द मुसलमान युवक सिर के घाव की परवाह न करके उठा और बोला जरा आ तो देखू तेरी मर्दमी। मी अब के तीनों उलझ गए हवा में फिर गालियां घूसे और थप्पड़ तैरने लगे डिब्बा भटेंडा में नहीं कटा किंतु वे तीनों पंजाबी कट गए लाला और युवक अस्पताल पहुंचे और सिख मुसाफिर हवालात गाड़ी चली तो ऊपर की बर्थ पर बिस्तर बिछाए यूपी का वह मुसलमान बड़े आराम से सो रहा था और उसके हल्के खुर्राटों की आवाज़ डिब्बे की नीरवता में एक मधुर सा शोर पैदा कर रही थी